गीता तत्वचिंतन इकहत्तरवा प्रवचन योगारूढ़ोचते अध्याय छः श्लोक एक से चार दो सौ पचपन छठे अध्याय के नाम की व्याख्या आज से हम छठे अध्याय की चर्चा में प्रवृत्त हो रहे हैं इसका नाम आत्मसंयम योग रखा गया है फिर इसे ध्यान योग के नाम से भी पुकारते हैं पिछले अध्याय के अंत अंत में एक प्रकार से इसकी प्रस्तावना कर दी गई थी वहाँ यह भी निरूपित किया गया था कि यद्यपि फल की दृष्टि से संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही रास्ते उसी एक सत्य की प्राप्ति कराते हैं तथापि कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग ही अधिक श्रेयस्कर है इस अध्याय में भी कर्मयोग की प्रशंसा करते हुए उसे संन्यास के समकक्ष रखा गया है इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर आत्मसंयम पर बल दिया गया है और उसे कर्मयोग और संन्यास दोनों का आधार बतलाया गया है संस्कृत में आत्मा शब्द देह इंद्रिय मन और बुद्धि इन सभी के लिए प्रयुक्त होता है ऐसा पूर्व में हम कह चुके हैं अदयव आत्मसंयम का अर्थ हुआ देह देहेंद्रिय मनोबुद्धि सब का नियमन यह नियमन सजने पर ही ध्यान सिद्ध होता है इसीलिए इस अध्याय को ध्यान योग का भी सार्थक नाम दिया गया है जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं आत्म संयम के बिना ध्यान योग की साधना छेदों वाले घड़े में जल भरने की चेष्टा के समान विफल हो जाती है यह ध्यान योग क्या है श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार ध्यान योग वह उपाय है जिसके द्वारा अपने गुणों से आच्छादित परमात्मा की शक्ति का साक्षात्कार होता है तेज ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्ति स्वगुणे निगूढ़ परमात्मा की यह त्रिगुणात्मक शक्ति ही माया कहलाती है ध्यान योग के द्वारा साधक इस माया को भेजने में समर्थ होता है एक दूसरी दृष्टि से मन को अंतकरण को माया का पर्याय माना जा सकता है क्योंकि मन भी त्रिगुणात्मक है और वही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है शास्त्र कहते भी हैं मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष जब तक मन का भेदन नहीं हुआ तब तक वह बंधन का कारण है और उसका भेदन होने पर वही मन मोक्ष का कारण हो जाता है ध्यान योग के द्वारा साधक मन के भेदन का ही अभ्यास करता है दो ध्यान योग और मन की सामान्य एकाग्रता में अंतर ध्यान योग का तात्पर्य मात्र मन की एकाग्रता से नहीं है वैसे तो मन अपनी अभिरुचि के विषय में अपने आप एकाग्र हो जाता है संगीतक जब गाता है तब उसमें उसका पूरा मन डूब जाता है चित्रकार चित्र आंकते समय दीन दुनिया को भूल जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में हम पढ़ते हैं कि दुष्यंत के ध्यान में शक्ुंतला इतनी तल्लीन थी कि उसे दुर्वासा के आहट नहीं सुनाई पड़ी और फलस्वरूप उसे मुनिका को भाजन होना पड़ा इन सब प्रकरणों में मन की जो एकाग्रता दिखाई देती है वह योग की एकाग्रता नहीं है यहाँ पर चित्त की वृत्तियाँ दुनिया की तमाम जगहों से सिमटकर अपनी अभिरुचि के विषय में एकाग्र हो जाती है पर ध्यान योग में चित्त की ये वृत्तियाँ बाहर अन्यत्र कहीं पर नहीं अपेतु मन पर ही एकाग्र की जाती है तो ध्यान योग वह उपाय है जिसके द्वारा चित्त की बिखरी हुई वृत्तियों को समेटकर चित्त पर ही उन्हें एकाग्र किया जाता है यही मन को भेजने की प्रक्रिया है आत्मसंयम इसका सक्षम उपाय है पर आत्मसंयम चित्त की शुद्धि के बिना नहीं सधता और चित्र के शोधन के लिए निष्काम कर्म एक प्रभावी साधन के रूप में हमारे समक्ष आता है